भगवान आपकी पहली मुलाकात आंसुओं से हुई थी इतने साल बीत गए हैं आंसू अभी मिटते नहीं मिटने की संभावना लगती नहीं चाहती हूं इसी तरह मिट जाऊं सुहन आंसू दुख के भी होते हैं आनंद के भी दुख के आंसू तो मिट जाते आनंद के आंसू अमृत है उनके मिटने का कोई उपाय नहीं कोई आवश्यकता भी नहीं आनंद में आंसू झरें इससे ज्यादा शुभ और कोई लक्षण नहीं आनंद में हंसना इतना गहरा नहीं जाता जितना आनंद में रोना गहरा जाता है मुस्कुराहट परिधि पर उठी हुई तरंगे और आंसू तो आते हैं अंतर्गर्भ से अंतरतम से आंसू जब हंसते हैं तो केंद्र और परिधि का मिलन होता है आंसू जब हंसते हैं तो मोती हो जाते हैं। आंसू तो आनंद के हैं प्रेम के हैं प्रार्थना के पूजा के ध्यान के अहोभाव के तू कहती है आपकी पहली मुलाकात आंसुओं से हुई थी बहुतों की पहली मुलाकात मुझसे आंसुओं से ही हुई है और जिनकी पहली मुलाकात आंसुओं से नहीं हुई है उनकी मुलाकात अभी हुई ही नहीं जब भी होगी आंसुओं से होगी आंसू तुम्हारे भीतर कुछ पिघला इसकी सूचना है कुछ गला अहंकार जो जमा है बर्फ की तरह वो पिघला तरल हुआ बहा आंखें कुछ भीतर की खबर लाती जो शब्द नहीं कह पाते आंसू कह पाते शब्द जहां असमर्थ हैं आंसू वहां भी समर्थ हैं आंसुओं का काव्य महाकाव्य है मौन निशब्द पर अपूर्व अभिवंजना से भरा हुआ आंसू तो फूल है चैतन्य के जो मुझसे पहली बार बिना आंसुओं के मिलते हैं उनका केवल परिचय होता है मिलन नहीं फिर किसी दिन मिलन भी होगा और जब भी मिलन होगा तो आंसुओं से ही होगा और तो कुछ जोड़ने वाला सेतु जगत में है ही नहीं आंसू ही जोड़ते हैं बड़ी नाजुक चीज है आंसू मगर प्रेम भी नाजुक है फूल भी नाजुक है आंसुओं से बनता है एक इंद्रधनुष दो आत्माओं को जोड़ने वाला कोई ईंट पत्थर के सेतु बनाने की आवश्यकता भी नहीं है अदृश्य को जोड़ने के लिए इंद्रधनुष पर्याप्त है और आंसुओं पर जब ध्यान की रोशनी पड़ती तो हर आंसू इंद्रधनुष हो जाता है मुझे पता है सोहन तू रोती ही रही मगर मैंने तुझे कभी कहा भी नहीं कि रुक रो मत, क्योंकि ये रोना और ही रोना है यह रोना पीड़ा का नहीं विषाद का नहीं संताप का नहीं चिंता का नहीं यह रोना समस्या नहीं समाधान है यह रोना व्यथा नहीं है तेरे अंतर आनंद की कथा है इसलिए मैंने तुझे कभी कहा नहीं कि रो मत तेरे आंसुओं से मैं सदा प्रफुल्लित हुआ हूं यहां बहुत हैं जो रोते पर तेरे आंसू बेजोड़ है तुझ जैसा कोई भी नहीं रोता तेरे आंसू बहुत नैसर्गिक है स्वतः स्फूर्त स्वांता सुखाय तू कहती है इतने साल बीत गए आंसू अभी मिटते नहीं मिटेंगे भी नहीं यह बात समय के बाहर हो रही है समय के भीतर जो पैदा होता है वो मिट जाता है समय में जो जन्मता है उसका अंत भी आ जाता है समय में आदि है अंत है लेकिन समय में कुछ कभी कभी घटता है जो समयातीत थे, कालाती थे, वही धर्म है उसे परमात्मा कहो मोक्ष कहो समाधि कहो निर्वाण कहो जो मौज हो वह नाम दो रसो वैसा उसका नाम ठीक ठीक नाम रस है और तू उस रस में डूबी है, ओतप्रोत है तेरा मेरा संबंध सोचने विचारने का संबंध नहीं जो मुझसे सोच विचार से जुड़े हैं जुड़े ही नहीं सोच विचार जोड़ता नहीं तोड़ता है धोखा है जोड़ने का वस्तुता तोड़ता है यहां तीन तरह के लोग हैं एक तो वे हैं जो मात्र कुतूहल से आ गए हैं सिर्फ एक खुजलाहट उन्हें यहां ले आई एक बौद्धिक खुजलाहट कि क्या हो रहा है क्या है जिसकी इतनी चर्चा है इतना विरोध है क्या है आखिर अपनी आंखों से देखें वे तमाशबीन है वे आए न आए बराबर आकर भी वे नहीं आए शरीर से ही आए उनके चित्त हजार प्रश्नों से भरे हुए और प्रश्नों से ही भरे होते तो भी कुछ हर्ज न था उत्तरों से भी भरे हुए प्रश्न इतनी बुरी कोई बात नहीं लेकिन जिनके चित्त उत्तरों से भरे हैं उनके साथ तो संवाद करना ही असंभव है वो तो पहले से ही जानते गीता उन्हें कंठस्थ है उपनिषद उनकी जबान पर रखा है वेद की रिचाएं वे ऐसे दोहरा दे सकते हैं जैसे कोई यंत्र दोहराए कि ग्रामाफोन का रिकॉर्ड हो हाथ में रखा है उनके सारा ज्ञान प्राण खाली के खाली आत्मा में एक फूल खिला नहीं एक ऋचा उगी नहीं एक मंत्र जगा नहीं सब उधार है बासा है मगर उस बासे और उधार को अपना मानकर जी रहे उस थोथे कूड़े करकट को ज्ञान समझ रहे सूचनाओं को प्रज्ञामान रखा है शास्त्रों के बोझ को ढो रहे और सोचते हैं कि शास्त्रों की नावें बन जाएंगी और उस पार पहुंच जाएंगी शास्त्रों की नावें कागज की नावें हैं जो भी शास्त्र की नाव से चला डूबा बुरी तरह डूबा उस घाट तक पहुंचना तो दूर उस पार पहुंचना तो दूर इसी घाट पर डूब जाता है उतारी नाव पानी में कि डूबी नाव जैसी दिखाई पड़ती है नाव नहीं कागज की नाव से कोई सागर का संतरण होता है और फिर भाव सागर का इस विराट जीवन के सागर का तुम केवल उधार शब्दों के आधार पर पार करने की आकांक्षा रखते हो जो कुतूहल से आ गए उनकी खोपड़ी में तो न मालूम कितना उपद्रव चल रहा है वो यहां मुझे सुनते मालूम पड़ते हैं बस सुनते मालूम पड़ते सुनते इत्यादि नहीं अपनी सुने कि मेरी सुने अपना ही उनके पास बहुत कुछ उनके भीतर पूरे समय निर्णय चल रहा है निष्कर्ष चल रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं यह ठीक है या गलत जैसे उन्हें ठीक पता ही है तौल चल रही है तराजू लिए बैठे जैसे उनके पास वस्तुतः कोई तराजू है जिसपे वे तोल सकेंगे जब तक समता ना आई हो जब तक संबोधि न जन्मी हो तब तक तराजू होता ही नहीं तब तक तुम दोहराते हो सिर्फ औरों को और जो औरों को दोहराता है उससे ज्यादा दैनी और कोई भी नहीं तो एक तो वे लोग हैं वे आते रहेंगे जाते रहेंगे दूसरे वे लोग हैं जो जिज्ञासा से आए जिनके भीतर मात्र कुतूहल नहीं जिनके भीतर वस्तुतः जिज्ञासा है जो सच में जानना चाहते उनके भीतर प्रश्न है उत्तर नहीं उत्तर होते तो जिज्ञासा का सवाल ही न था वे पंडित नहीं उन्हें इतना बोध है कि शास्त्र को जान लेने से सत्य नहीं जाना जाता है उन्होंने ज्ञान को कभी भी अपना बोध नहीं समझा है उस धोखे में नहीं पड़े लिखा होगा शास्त्र में और लिखा होगा तो ठीक ही लिखा होगा लेकिन जब तक मेरा अनुभव ना हो जब तक मैं उसके लिए गवाही ना दे सकू तब तक क्या सार जब तक मैं भी ना कह सकूं कि यह मेरी भी अनुभूति है तब तक बुद्ध कहें महावीर कहें कृष्ण कहें क्राइस्ट कहें मोहम्मद कहें कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे कोई उन पर शंका करने की भी आवश्यकता नहीं लेकिन श्रद्धा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं न शंका न श्रद्धा तब जिज्ञासा का जन्म होता है जिसका चित्त शंका और श्रद्धा दोनों से मुक्त है जिसके चित्त पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जो खोजने निकला है जो अन्वेषक है जो कहता है कि मैं प्रयोग करूंगा जानूंगा जिस दिन जानूंगा उस दिन कहूंगा जब जानूंगा तब मानूंगा ऐसा व्यक्ति प्रमाणिक होता पंडित तो नहीं होता प्रमाणिक होता पंडित कभी प्रमाणिक नहीं होते यद्यपि पंडित शास्त्रों से प्रमाण जुटाते मगर उनके प्राणों में प्रमाण नहीं होते रामकृष्ण से किसी ने पूछा ईश्वर का आपके पास क्या प्रमाण रामकृष्ण खड़े हो गए उन्होंने कहा मैं प्रमाण मेरे पास कोई प्रमाण नहीं अगर मेरे पास कोई प्रमाण हो तो फिर मैं केवल एक पंडित हूं बहुत हैं जिनके पास प्रमाण है फिर तुम वहां जाओ मैं प्रमाण हूं मेरी आंखों में झांको, मेरे हाथ को अपने हाथ में लो विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा था जिज्ञासु की तरह गए थे कि क्या ईश्वर है क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है रामकृष्ण ने कहा सिद्ध कर सकता हूं मेरे सिद्ध असिद्ध करने से क्या होगा मैं सिद्ध करूं तो भी है मैं असिद्ध करूं तो भी है सारी दुनिया भी असिद्ध कर दे तो भी है मैं जानता हूं सिद्ध असिद्ध करने की बात नहीं तू ये बात ही मत पूछ तू ये पूछ कि तुझे जानना है विवेकानंद बहुत लोगों के पास गए थे किसी ने भी ये ना कहा था कि तुझे जानना कोई थे जो मानते थे तो विवेकानंद को कहा था मानो मानोगे तो जानोगे पहले भरोसा करो विश्वास करो फिर जान पाओगे लेकिन सोचो तो सही ये कैसा मूढ़ गणित अगर पहले भरोसा ही कर लिया तो फिर जानने की जगह कहां रही अगर भरोसे के बाद भी खोज की तो तुमने भरोसा किया ही नहीं और अगर भरोसे के बाद खोज नहीं की तो जानोगे कैसे भरोसे का तो अर्थ ही यह है कहा किसी और ने हमने मान लिया किसी ने कहा कि शहद मीठा है और हमने मान लिया कभी चखा नहीं कभी प्रयोग नहीं किया कभी स्वाद नहीं लिया कभी कंठ के नीचे उसे उतरने नहीं दिया और अगर मिठास का अनुभव न हुआ हो तो दुनिया कहती रहे कि शहद मीठा है इससे क्या होगा तुम कभी भी न जान पाओगे कि मिठास क्या है मिठास शब्दों में नहीं होती शास्त्रों में नहीं होती शहद को रखना पड़ेगा अपनी जीप पर और अपनी जीप चाहिए बुद्ध की जीप पर कितना ही सहद हो किसी काम का नहीं रामकृष्ण ने कहा कि तू ये पूछ कि तुझे जानना है और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहते हैं क्योंकि ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे जानना है या नहीं ये ही पूछते पड़ते थे ईश्वर है या नहीं और विवाद करते फिरते थे इसके पहले कि वो कुछ कहें एक क्षण किम कर्तव्य विमूड़ हो गए होंगे कि रामकृष्ण ने अपनी लात उनके सीने से लगा दी, गिर पड़े घड़ी भर के लिए किसी और लोक में खो गए जब आंख खोली तो झुक के प्रणाम किया और कहा भी खूब हैं मैं तो सिर्फ पूछने आया था ये आपने क्या कर दिया मुझे किस लोक में ले गए मुझे कहां से कहां उठा दिया मुझे क्या दिखा दिया जो मैंने देखा है अब उस पर मैं कैसे भरोसा करूं तो रामकृष्ण ने कहा और और देख ऐसे रामकृष्ण के जाल में विवेकानंद फंसे जिज्ञासु हो तो जहां ज्योति जल रही है उस ज्योति पर परवाना हो के मिट ही जाएगा और परवाने जान पाते समा की असलियत हकीकत दूर से देखने वाले तमाशवीन बस दूर से ही देखते रहते वे समा के इतने कभी पास ही नहीं आते कि आंच भी लग जाए वे आंच से डरते वे आंच से घबराते कहीं कुछ जल ना जाए कहीं कुछ छूट ना जाए जिज्ञासु जान पाता है और तीसरे वे लोग हैं जो मुमुक्षु हैं मुमुक्षु का अर्थ है जिन्होंने जन्मों जन्मों में जिज्ञासा की है अब जिज्ञासा करने को भी नहीं बची अब तो बस किसी मै में किसी मधुशाला में चुपचाप बैठ के पीना है अब कोई जिज्ञासा भी नहीं कोई प्रश्न भी नहीं जो कुतूहल से आता है उसके पास उत्तर ही उत्तर भरे होते जो जिज्ञासा से आता है उसके पास प्रश्न ही प्रश्न होते जो मुमुक्षा से आता है उसके पास ना प्रश्न होते ना उत्तर होते वो मौन होता है सोहन तू मेरे पास तीसरी अवस्था में आई है मौन आज कोई सोलह वर्ष से सोहन मुझसे जुड़ी एक बार भी उसने कोई तात्विक जिज्ञासा नहीं की कि पूछा हो ईश्वर के संबंध में कि मोक्ष के संबंध में कि आत्मा के संबंध में कि स्वर्ग के नरक के संबंध में कि कर्म का सिद्धांत कि पुनर्जन्म का सिद्धांत इस तरह की बकवास उसने कभी की ही नहीं उसके घर में वर्षों तक मेहमान होता रहा बहुत समय उसे मिला मेरे पास बैठने का मेरी सेवा की मेरे पैर दबाए कि मेरे लिए भोजन कराया कि मुझे कंबल ओढ़ा के सोला दिया मगर कभी कुछ पूछा नहीं जिज्ञासा उसके भीतर नहीं कुतूहल का तो सवाल ही नहीं मुमुक्षा है पिछले जन्मों में ही सोहन झड़ गई तेरी धूल जिज्ञासा की कुतूहल की तेरे भीतर तो मौन उसने कभी यह भी नहीं पूछा कि ध्यान कैसे करूं पूछे भी तो क्यों पूछे ध्यान में जी रही है हां जब भी मेरे पास रही तो उसकी आंखों से मोतियों जैसे बड़े बड़े आंसू जरूर टपके बहुत टपके बही पिघली ये अच्छा लक्षण रहीम ने इसे प्रेम का धागा कहा है रहीमन धागा प्रेम का मुमुक्षा में प्रेम का आविर्भाव होता है या प्रार्थना कहो रहीमन धागा प्रेम का मत तोलो झटका है टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए रहीम कोई बुद्ध पुरुष नहीं महाकवि इसलिए भूल चूक होनी स्वाभाविक कवि को झलक मिलती है बस सत्य की ऋषि वह है जो सत्य को उपलब्ध हो जाए कवि ऐसे है जिसे हजारों मील दूर से खुले आकाश में एक दिन सुबह सूरज के उगने पर गौरीशंकर के शिखर को चमकता हुआ देखा हो दूर से हजारों मील दूर से सूर्य की प्रखर किरणों में गौरीशंकर का उतुंग शिखर उसकी चमकती हुई बर्फ जैसे सोना हो गई हो मगर दूर से देखाओ उसको कभी कहते हैं। उसे झलके मिलती कभी कभी किसी क्षण में जैसे द्वार खुल जाता है अनायास आकस्मिक उसके बस के बाहर है ऋषि उसे कहते हैं जिसने यात्रा की जो गौरी गौरीशंकर पर निवास करता है जो गौरी शंकर के साथ एक हो गया जिसमें भेद ही न रहा आप जो परमात्मा के साथ एक तो कभी कभी महाकवियों से सुंदर वचन निकल जाते उनमें बड़े प्यारे गुलाब खिल जाते मगर उन गुलाबों में कहीं ना कहीं कांटे भी होंगे ऋषियों के गुलाबों में कांटे नहीं होते वो बिना कांटों के गुलाब है अब ये वचन बड़ा प्यारा है रहीमन धागा प्रेम का प्रेम बड़ा महीन धागा है, दिखाई भी नहीं पड़ता इतना बारीक और ऐसे बांध लेता है कि जंजीरों को चाहो तो तोड़ दो मगर प्रेम के धागे को नहीं तोड़ सकते, तलवारें नहीं काट सकती अग्नि नहीं जला सकती रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है लेकिन बस फिर कवि की भूल आ गई मत तोड़ो चटका है जैसे कि तोड़ा जा सकता है प्रेम का धागा कौन कब तोड़ पाया और जो टूट गया हो वो प्रेम था ही नहीं वो कुछ और ही रहा होगा भूल से प्रेम समझा होगा प्रेम का लेबल लगा होगा प्रेम कभी टूटा ही नहीं पूरे मनुष्य चैतन्य के इतिहास में प्रेम कभी टूटा नहीं फिर वो मजनू का लेला से हो कि सीरी का फरियास से कि मीरा का कृष्ण से कि राधा का कि चैतन्य का कि राबिया का कि थेरेसा का कि जीसस का इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दो व्यक्तियों के बीच प्रेम घटे या एक व्यक्ति और परम सत्ता के बीच प्रेम घटे वो प्रेम तो वही है बूंद में भी तो सागर होता है एक बूंद के राज को समझ लिया तो सारे सागर के राज को समझ लिया प्रेम कभी टूटा नहीं तुम तोड़ सकोगे मीरा और कृष्ण के प्रेम को मीरा को तोड़ सकते हो प्रेम को नहीं तोड़ सकते तुम तोड़ सकोगे चैतन्य के प्रेम को चैतन्य को तोड़ सकते हो प्रेम को नहीं तोड़ सकते यहां कवि से भूल हो गई वो झलक जो दिखी थी हिमालय की खो गई होगी बदलियों में आ गई होंगी आकाश में बदलियां विचार के बादल आ गए होंगे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए टूटता है टूटता ही नहीं तो जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता जिनसे मेरा प्रेम हुआ है टूटा नहीं जोड़ने की बात फिर उठी नहीं और जिनसे टूट गया हो वो भ्रांति में ही थे क्यों उनका प्रेम था उन्होंने किसी और बात को प्रेम समझ लिया था लोभ को प्रेम समझ लिया होगा यह जान के तुम हैरान होगे कि अंग्रेजी का शब्द लव लोभ का ही रूपांतरण संस्कृत के लोभ से अंग्रेजी का लव शब्द बना कैसा रूपांतरण लोभ से लव लेकिन तथाकथित प्रेम लोभ का ही एक रूप है तुम किसी से कहते हो मुझे तुमसे बहुत प्रेम है मगर जरा गौर से झांकना अपने प्रेम में कुछ पाने की आकांक्षा है शरीर को पाने की हो धन को पाने की हो पद को पाने की हो कुछ पाने की आकांक्षा है कहीं ना कहीं कोई वासना छिपी है और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं और जहां लोभ है वहां प्रेम नहीं मगर साधारणत हमारा प्रेम लोभ ही होता है सोहन ना तो मुझसे कुछ चाहा है ना कुछ मांगा है वे मुझसे जुड़े हैं जिन्होंने ना कुछ चाहा है ना कुछ मांगा है उन्हें बहुत मिला है वह दूसरी बात वह हिसाब के बाहर वह खाते बही में नहीं लिखी जाती उसका कहीं कोई हिसाब नहीं रखा जाता अनंत गुना मिलता है अगर ना चाहो अगर ना मांगो मांगो कि तुम छोटे हो जाते हो मांगो कि मंगने हो जाते हो भिक्षा का पात्र रह जाते हो और भिक्षा का पात्र कोई भर भी दे तो भी क्या भिक्षा का पात्र ही है फिर खाली हो जाएगा कल सुबह फिर भीख मांगने खड़े हो जाओगे हृदय का पात्र भरना चाहिए मगर हृदय के पात्र के भरने की संभावना तभी है जब कोई वासना ना हो कोई कामना ना हो यहां मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं चाहा और सब दांव पर लगा दिया है वे ही प्रेमी उन्होंने ही जाना प्रेम को बेसरत दांव पर लगा दिया है जियेंगे तो मेरे साथ मरेंगे तो मेरे साथ सस्ता भी नहीं है मेरे साथ होना महंगा सौदा है इसलिए रहीम यह तो बात गलत कहते हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े टूटते ही नहीं अब तक का अनुभव कहता है कि कभी नहीं टूटता और जो टूट जाता है वो प्रेम नहीं था फिर उसे जोड़ोगे भी तो जुड़े गांठ पड़ जाए गांठ तो पड़ी जाएगी फिर धागा टूट जाए फिर उसे जोड़ो तो गांठ पड़ जाए मगर ये धागा ऐसा नहीं जो टूट जाए इसलिए ऋषि और कवि के भेद को समझ लेना मैं कभी कभी कवियों कभी के शब्द उपयोग करता हूं क्योंकि एक बात ख्याल में रखनी जरूरी ऋषियों के पास अनुभव होते हैं मगर अक्सर शब्द नहीं होते और कवियों के पास अक्सर शब्द होते मगर अनुभव नहीं होता इस जीवन में बड़े विरोधाभास भास है जो कह सकते हैं उनके पास कहने को कुछ नहीं होता जिनके पास कहने को कुछ होता है उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते कभी कभी विरले ऐसे व्यक्ति होते जो ऋषि और कवि साथ साथ होते जब कभी ऐसा कोई व्यक्ति होता है उसी को हम सदगुरु कहते हैं जिसने जाना भी और जो जना भी सकता है इसलिए मैं कवियों के शब्दों का उपयोग कर लेता हूं अर्थ अपने देता हूं उनको कवियों के साथ मुझे थोड़ी जाति करनी पड़ती थोड़ा तोड़ मरोड़ करना पड़ता है उनकी भूल को हटाना पड़ता है उन्हें अपना रंग देना पड़ता है ये पद रहीम का मुझे प्यारा है सिर्फ इसलिए प्यारा है कि इसमें बात एक काम की कही गई जो पहली आधी पंक्ति में रहीमन धागा प्रेम का है प्रेम एक अदृश्य धागा है बहुत महीन नाजुक बारी यूं कि हवा के झोंके में टूट जाए मगर नहीं टूटता तलवारों से मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा पाती वह प्रेम इसलिए प्रेमी भर मृत्यु से भयभीत नहीं होता और सब भयभीत होते प्रेमी भर मृत्यु की चिंता नहीं करता क्योंकि उसके प्रेम कहता है कि उसने शाश्वत को जान लिया पहचान लिया अब प्रेम की ही पराकाष्ठा प्रार्थना बन जाती सोहन तुझे प्रेम के पंख लगे हैं तेरा प्रेम रोज रोज प्रार्थना में रूपांतरित हो रहा है तू तो ठीक ही कहती है कि चाहती हूं इसी तरह मिट जाऊ मिटी गई है अब चाहने की कोई बात नहीं बचा भी कुछ नहीं अहंकार तो गया भीतर तो एक सन्नाटा है एक शून्य इस शून्य में किसी भी दिन पूर्ण का अवतरण हो सकता है तू धन्यभागी, ऐसा ही भाग्य भगवान सबको दे